नमस्कार आप सुन रहे रेडियो वन वन एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आई आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आनंद पोद्दार जी जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और इनका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनस हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज हम लोग जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का कैसा उनका योग बना वो सारी कहानी आपको सुना आने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर आनंद जी का बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ यहाँ बहुत ही यादगार जो कार्यक्रम जो ग्लोबल समिट चल रहा है माउंट आबू रोड में ब्रह्म कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का उसका बहुत आनंद उठा रहा हूँ मैं <laughs> चलिए अनुज सर मैं चाहूँगा कि आपका ये एजुकेशन के क्षेत्र से कैसे जुड़ना हुआ ये बड़ी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है <laughs> मैंने बैचलर इन फार्मेसी करने के बाद <laughs> और एमबीए में एडमिशन लेने के बाद मैं इंदौर चला गया था <laughs> और इंदौर में बड़ी बड़ा मेरे संग सहयोग हुआ कि मैंने वहाँ पर एक कंपनी का इंटरव्यू दिया <laughs> और कुछ पाँच सात इंटरव्यूज के बाद मेरा वहाँ पर एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग चयन हो गया था थी, और उसमें एक करके एक पोजीशन होती है, जिसका काम होता है प्रोडक्ट को नर्चर करना जो हमारे आप देखते होंगे जो ब्रांड्स होती है जो दवाइयों की तो वो कंपनी जब अपने लॉन्च करती है वो ब्रांड तो उसके उसको नर्चरिंग करनी पड़ती है मतलब उसका एक पूरी कम्युनिकेशन बनानी पड़ती है की वो हमारी सोसाइटी में पेशेंट्स के बीच में जाएगा डॉक्टर्स डॉक्टरिटी के बीच में जाएगा तो डॉक्टर को क्या बताएंगे तो डॉक्टर को क्या बताएंगे <laughs> आपने बिल्कुल सही कहा तो उसके लिए मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं उस पोजिशन के लिए वहां पर इंदौर में चयन कर लिया गया जैसे अच्छा, अच्छा, मैं रहने वाला तो जयपुर का हूँ और उसके बाद फिर मैं जब इंदौर गया तो इस तरह से मेरा चयन हुआ और उसमें दो साल मुझे काम करने के बाद जब मैंने देखा कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या मैनेजर्स हैं उनके लिए जो पोजीशंस के लिए जो सीवीज़ हम रिसीव करते थे बायोडाटा जो रिसीव करते थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि हमारे यहाँ बीस पच्चीस पोजिशन के लिए <laughs> हज़ार से ज़्यादा एप्लीकेशन हम लोग रिसीव करते, करते थे करते और उसमें हम आधी से ज्यादा तो हम वैसे ही रिजेक्ट कर देते थे ऑन द बेसिस कि वो उन्होंने किस तरीके से उस बायोडेटा को लिखा है और जा, हमारे को सूटेबल नहीं लगता तो रिजेक्ट कर देते <laughs> थे उसके बाद हमारा जो सेकंड राउंड आता था उसमें जब हम उनका इंटरव्यू लेते, लेते थे लेते और ग्रुप डिस्कशन लेते थे तो मैक्सिमम 80 परसेंट फिर रिजेक्शन हो जाता था।, था।, था तो इस तरीके से हम एक एक बैच साइज के लिए 30 से 40 बच्चों का चयन करते थे और फिर उसके लिए हम हमारे एक ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपनी का किया करते थे तो उस तरह का जो पीरियड था तो उसमें हम लोगों ने देखा कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कितने बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन की कमी स्किल डेवलपमेंट की कमी है तो वहाँ दो साल काम करने के पश्चात एक अच्छी ग्रोथ लेने के बाद मुझे ऐसा आ, मेरे एक सीनियर थे जो जिनको मैं रिपोर्ट करता था वो मेडिकल डिवीज़न के डायरेक्टर थे नहीं, नहीं। तो उनके और हमारे बीच में एक चर्चा हुई और आप तजुब करेंगे कि वो उनकी वाइफ जो है ब्रह्मकुमारी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड थी तो ये बड़ा सहयोग रहा मेरा कि मेरी पहली मुलाकात जो ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से हुई वो इंदौर में ही हुई हुँ, हुँ, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप भ्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन जाएं तो हम दोनों के बीच में इस तरह का एक बातचीत थी कि क्यों ना देश में इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम या इस तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए हुँ, हुँ, जिसमें हम इस तरह के जो बच्चे हैं जिनको जॉब्स की सख्त ज़रूरत है और उसमें कहीं ना कहीं उनके स्किल सेट पर कोई कमी है तो ये सोच के हमने दो साल बाद हम इंदौर से हम जयपुर आए और हमने जयपुर में इस तरह के इंस्टीट्यूट की पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के नाम से एक की शुरुआत की जिसमें हम उस ऐसे पाठ्यक्रमों की की हमने शुरुआत जिससे कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके उन, उनको हमने पाठ्यक्रम को हम वोकेशनल एजुकेशन कह सकते अच्छा, हैं तो, अच्छा, एजुकेशनल एजुकेशनल तो हमने हाँ, डिग्री प्रोग्राम नहीं थे वो वोकेशनल एजुकेशन से हमने शुरुआत की तो उसमें हमने फार्मा सेल्स मैनेजमेंट है ना हाँ हाँ मेडिकल लैब टेक्नीशियन और जो है ना टूरिस्ट गाइड के लिए इस तरह के प्रोग्राम से शुरुआत की और आप ये देखिए कि इसको बड़ा इससे हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला अच्छा मिला, कि, अच्छा कि, मिला कि क्योंकि स्टूडेंट्स को जिनको जॉब नहीं था उनको जो स्किल्ड नहीं थी तो हमने उस इस्मॉल जो तीन मंथ के और छः महीने के इस तरह के जो प्रोग्राम स्टार्ट किए उसमें हज़ारों की संख्या में बच्चों ने प्रवेश लिया और हमने उनको ट्रेनिंग दे के जॉब लगवाया तो इस तरह देखे? से जो है? जो मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग <laughs> हुई कि जिस उद्देश्य को लेके, तो हमने उस दिन से हमारा एक हमने हमारा एक एक लाइन हमने हमारे कॉलेज के लिए लिख दी कि ना एजुकेशन विद अ पर्पज एक एक एजुकेशन का कोई एक पर्पज़ होना चाहिए कि भाई आपने क्यों एजुकेशन ली है भिल्कुल, भिल्कुल। तो पर्पज़ ये था कि भाई नौकरी मिले और अच्छी सम्मानित तो नौकरी मिले तो इसमें हम लोगों को बड़ी सफलता मिली तो ये एक ऐसी एक शुरुआत थी जिसमें हमने एक बड़ा इंस्टीट्यूशन ना खोल के एक बार एक एक, एक ट्रायल किया एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट किया कि क्या वोकेशनल एजुकेशन में दम है और निस्संदेह उस समय नौकरियों की भारी कमी थी देश में ये बात है 1998 की नहीं, नहीं। तो 1998 में जब हमने जयपुर में इसकी शुरुआत की तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और फिर ये जो ईश्वरीय जो आशीर्वाद से <laughs> फिर <laughs> इंस्टीट्यूशन की एक, एक शुरुआत हुई फिर हम लोगों ने एक इंटरनेशनल कॉलेज के नाम से एक कॉलेज की एक शुरुआत करी और इस, अभी वो वोकेशनल ट्रेनिंग का भी कंटिन्यू चल रहा है कि हाँ, तो वोकेशनल ट्रेनिंग में अभी आपको बताता हूँ हमने अलग अलग रूपों में उसको उसको बहुत वाइड स्प्रेड कर दिया है अच्छा, मतलब अच्छा, बहुत तरीके के प्रोग्राम जैसे फाइनेंस में है अच्छा, आपके मैनेजमेंट में है और आपके जो दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं MBA उसमें हमने अलग अलग तरह के जो है ना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या या जिनको आप कह सकते हैं वैल्यू एडिशन क्योंकि हुँ, अब हुँ. हम चूँकि डिग्री कॉलेजेस चलाते हैं पोस्ट ग्रेजुट डिग्री कॉलेजेस चलाते हैं तो हमने क्या किया कि यहाँ पर भी हमारा जो दौर है <laughs> जो हमारा इनोवेशन है वो इनोवेशन हमारा यहाँ पर भी जारी रखा अच्छा, अच्छा। हम लोगों ने जैसे हमारे यहाँ बी की डिग्री मिलती है बी की मिलती है बी की मिलती है बी uh, की मिलती है बी की मिलती है तो हम हमने क्या किया हमने देखा कि वक्त के साथ हमें बहुत कोलेब्रेशन की ज़रूरत है बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने जैसे टेली सोल्यूशंस के लिए टेली uh, एकेडमी के साथ कॉलेब्रेशन किया तो आज जो बी का बच्चा है अगर वो उस प्रोग्राम को कर लेता है तो उसको 100% जॉब मिल जाती है इसी तरीके से हमने एप्पल के साथ कॉलेब्रेशन की एप्पल की लैब स्थापित की अच्छा तो उसमें अगर किसी बच्चे को डाटा uh, एनालिटिक्स में जाना है या किसी आईटी सॉल्यूशंस में जाना है तो वो उस तरह की जॉब ले सकता है तो हमने इनोवेशन इसमें वैल्यू एडिशन के लिए किया कि हम कुछ ऐसा बच्चे को साथ में पढ़ाएं जिससे उसकी जॉब लग जाए बिल्कुल जैसे जैसे बीए वाला बच्चा है तो हमने उसको कहा कि भाई आप रेडियो जॉकी का कार्यक्रम करें <laughs> आप जो <जाएं>। है <laughs> कम्युनिकेशन का कुछ करें कम्युनिकेशन का करें जिससे जॉब लग जाए लग क्योंकि जाए। अल्टीमेटली क्या है ये मैंने मेरे 25 साल के जो एजुकेशन के सफर के इतिहास में इस चीज को भली बात ही अनुभव किया कि जो बच्चे हैं उनमें स्किल्स की ही कमी बिल्कुल अगर हम हाँ वो स्किल्स उनको आ जाएंगी तो वो 100 परसेंट एम्प्लॉयबल हो जाएंगे वो इंडस्ट्री के हिसाब से हो जाएंगे और वैसे भी जो हमारे इंस्टीट्यूशन में हमने जो ज़्यादा जोर दिया है वो इंडस्ट्री एकेडमी इंटरफेस पे दिया है बिल्कुं, बिल्कुं। तो अभी जैसे हम लोगों ने अगर हम जैसे बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम लोगों ने उसमें डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम डाल दिया तो जिससे कि क्या है कि आजकल आप देखें कि कितना डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट राइटर की और ग्राफिक डिज़ाइनर की और इस तरह की कितनी वैकेंसीज हैं उस तरीके से हम लोगों ने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए उस बात पे ज्यादा जोर दिया कि जिसमें बच्चे एम्प्लॉयबल हो सके बिल्कुल बिल्कुल तो ये हमने सभी कोर्सेज में हम इस तरह का प्रयास कर रहे हैं जी जी डॉक्टर आनंद पौदा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपने जिस सपने को लेकर इंस्टीट्यूशनल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किया था और वहाँ सक्सेस मिलते ही फिर आपकी जो है गाड़ी आगे बढ़ी और फिर अभी पौधा इंस्टीट्यूशन जो है एक अच्छा नाम बन चुका है और वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जो है प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे वो अपनी नौकरी को हासिल करें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में अब वर्तमान समय में किन चीज़ों की नौकरी तो हमें मिल जाएगी जैसे आपने एक विजन ही रखा है आ, एजुकेशन विद अ पर्पस है ना तो ऐसे ही एजुकेशन के क्षेत्र में अभी और क्या इनोवेशन की ज़रूरत है बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही जैसे हम लोग एम बी ए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पीजी चलाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड मैनेजमेंट तो हमने क्या किया हमने ये देखा कि अभी तक हम लोग जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं या जो हमने मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हम पढ़ रहे हैं जी जी। वो हम अधिकतर फॉरेन ऑथर्स की पढ़ रहे हैं तो अब इस इस हम इनोवेशन इस स्तर पर हम लाए कि हमने <laughs> एक आई नॉलेज सेंटर की स्थापना की है अच्छा, अच्छा। उस आई नॉलेज सेंटर पर हम लोगों ने हमारा उद्देश्य है कि आप स्वयं को पहचाने और स्वयं को पहुंचाने और हमारे जो इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं या हमारे जो वेद हैं पुराण हैं या जो हमारी गीता जो हमारा जो कृष्ण के महावाक्य हैं बिल्कुण, बिल्कुण. उनको इंटरप्रेट करके हम किस तरीके से मैनेजमेंट के टूल्स बना सकते हैं किस तरह के मैनेजमेंट के स्टडीज बना सकते हैं क्यों हम मैनेजमेंट uh, स्ट्रेटजीज हमारे हमारे जो श्री कृष्ण थे जी, उनसे जी, जी. क्या ज्यादा मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज कोई कर सकता है बिल्कुण, बिल्कुण, या हमारे राम हैं श्री राम थे उन्होंने किस तरह से एक टीम स्प्रिट और एक पूरी टीम को लेके एक पूरे हनुमान हनुमान जी जी को को ही ले लेके और सारे लीडर हमारे है। बानरों की सेना को लेके उन्होंने रावण से जीत हासिल करी इतने उदाहरण है हमारे इसमें तो हम क्यों फॉरेन ऑथर्स को पढ़ें तो हमने इस तरह के इस माध्यम से इंडियन स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रेट करके मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस में और इथोज में हमने इसको एक उसकी पहल की है और हमने ये देखा कि हम एक एक पैरेलल में हम एक और स्टडी कर रहे हैं कि हम किस तरह के सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा ग्रोइंग है जैसे अभी हमें लगा कि हमने जैसे इसकी हम मार्केट रिसर्च ये हमारी एक कंटिन्यूस एक सिस्टम है जिसमें मार्केट रिसर्च करते रहते हैं सर्वे करते रहते हैं तो हमने उसमें देखा कि भाई फूड एंड एग्री बिजनेस तो बहुत तेजी से बनप रहा है अब ऐसे आपने कभी मिलिट्स का नाम सुना था आज मिलिट्स डे <laughs> बनने लग गया तो हम लोगों ने उस चीज से हमें लगा कि ये तो फूड प्रोसेसिंग का ज़माना आ गया बहुत ज़्यादा जॉब्स फूड प्रोसेसिंग में निकलेंगी एग्री बिजनेस में निकलेंगी अब हमारा जो इंडियन स्टेट है वो टूरिज़्म स्टेट है राजस्थान स्पेशली टूरिज्म स्टेट है तो इसका मतलब टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी में इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स निकलेंगी तो क्या हमारा जो स्टूडेंट है क्या वो उसके लिए तैयार है क्या वो मैनेजर पोजिशन लेने के लिए तैयार है तो अब हम इस तरह का इनोवेशन एजुकेशन में कर रहे हैं और ऐसी संभावनाएं देख रहे हैं कि इन सब चीजों में अब जैसे हमारे जो बहुत सारे जो आई हैं और आईएम्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है स्टार्टअप्स लगा रहे हैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट स्टार्टअप लगा रहे हैं तो हमने उसमें आंट्रोप्रीनरशिप एन स्टार्टअप टेक्नोलॉजी के ऊपर डाला है इतने सारे यूनिकॉर्न बन रहे हैं तो ये है। सारी जो बातें हैं इसके लिए हमने एक इनोवेटिव पेडोगॉजीज की देश में शुरुआत की है और हम इस, इस तरह के नए सब्जेक्ट्स ला रहे हैं जिसमें बच्चा जो पढ़ के और एक उसको एक बढ़िया अच्छे पैकेज मिल सके और बिल्कल, सबसे बिल्कल, बड़ी बात है ये आई नॉलेज सेंटर के माध्यम से हम लोग चाहते हैं इथिकल लीडरशिप डेवलप हो बिल्कुल जो आप मैनेजमेंट स्टेटिजीज डेवलप करने की बातें वो आप वैल्यूज एंड इथिक्स से लीडरशिप डेवलप करें आप जो कंपिटिशन फेस करें उसको आप उसको आप के जाएं आगे जैसे फिल्म में तीन घंटे में एक्टर पूरा सब कुछ कर लेता है हमें भी लगता है की हम भी जिंदगी को जो है बहुत जल्दी सब कुछ पाले पाले इसलिए हमें लगा की हमारे हमारे जो गीता है या हमारा जो हमारे जो रामायण है यह जो हमारे शिव बाबा का जो वाच है, है बिल्कुल, बिल्कुल। आप उसमें देखें कि साइलेंस की जो पावर है उसको किस तरह के से पेशेंस से जोड़ा गया है कि अगर आप में एज ए लीडर पेशेंस है अगर आप में आप में साइलेंस की शक्ति है तो आप क्यों ना अच्छे अच्छे कम्पटिशन्स को जीत सकते हैं जी, जी, और आप कैसे अपनी टीम को साथ लेके और उसको आगे बढ़ सकते हैं तो ये लीडरशिप की बात नहीं हुई तो क्या हुई बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये ये हमें लगा कि इससे बढ़िया शायद कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता जिसमें हम एक एक्चुअल मैनेजमेंट लीडर्स को डेवलप कर पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर uh, आनंद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपके यहाँ जो स्टडी सेंटर हैं सर्वे रिसर्च करते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें कहीं ना कहीं जो है हर साल कुछ समय के बाद में हमें कुछ नई चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं जो आप कर ही रहे हैं और निश्चित तौर पे अब ग्लोबल सबमिट में जो चीज़ें आपने देखी हैं सुनी है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो साइलेंस एक बहुत बड़ी पावर है हाँ है ना उससे हमें कभी भी कभी यूज़ करना चाहिए साइलेंस इज़ पावर कहते हैं नॉलेज इज़ पावर कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम भी कहा जाता है तो निश्चित तौर पे नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम यह हम सभी जानते हैं लेकिन नॉलेज इज पावर लेकिन वो पावर के बीच में एक साइलेंस वाला जो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है और तभी वो पावर हमारे अंदर आ सकता है हाँ और ये जो हमारा जो आत्मा को शक्तिशाली बनाने का जो फॉर्मूला है जी जी, जी। ये देखिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि <laughs> आ, मतलब बड़े उदाहरण इस तरह के मिले हैं कि अगर आत्मा को आपने पावरफुल बना लिया तो मेरे ख्याल से आप सारा कुछ हैंडल कर, हैंडल सकते, हैं। हैं। कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल ये ग्लोबल समिट में काफी चीजें हैं जो आत्मा है की हम प्योरिटी की बात कर रहे हैं या साइलेंस की पावर की बात कर रहे हैं या उसके बहुत सारे जो गुण हैं उसकी बात कर रहे हैं आनंद के सुख के बिल्कुल। और बिल्कुल। एक बार आत्मा से जुड़ जाते हैं तो मुझे लगता है की एक अनंत है फिर आपका कभी अंत होगा ही नहीं क्योंकि आपने वो प्योर एनर्जी के साथ कनेक्शन बन गया जी अगर जो अभी हम लोग को जो कुछ दिखाई दे रहा है उसकी एक लाइफ है है ना सौ साल डेढ़ सौ साल तक हम जिंदा रहेंगे लेकिन उसके बाद तो फिर वापस चेंज आएगा वापस बच्चा बनके वापस जो है स्टडी तो करना ही पड़ेगा फिर वो करना पड़ेगा फिर मेहनत करना पड़ेगा फिर से हमको रिसर्च करना पड़ेगा फिर से हमें जो है नई चीज़ें तलाशनी पड़ेगी लेकिन जब वो इनट के साथ उस एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं जो हमेशा ही है रहते हैं अनंत है जिसकी शक्तियाँ और जो कभी मरता ही नहीं और हमारी फिलोसफी भी कहती है और डेफिनेशन एनर्जी का भी ये कहता है कि एनर्जी नॉट भी क्रिएटेड नॉर्ट भी डिस्ट्रॉयड इट ओनली चेंजेस इट फॉर्म बिल्कुल भगवदगी लिक्विड एंड गैस है ना यस यस। तो वो अगर सत्य है एनर्जी सत्य है और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता खत्म नहीं हो सकता तो निश्चित तौर पे आप अगर उस एनर्जी को समझ लेते हो तो फिर तो आप मूल के साथ जुड़ है। और जो मूल से जुड़ जाता है, जिसको कहते हैं उससे जुड़ जाता है तो फिर उसका जीवन में सुखी सुख होगा व्यक्ति जब पर धर्म को अपनाता है तो दुख है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग अगर उसनेट के साथ अपना कनेक्शन जोड़ ले तो फिर कोई दुख की बात नहीं रहती है फिर जो कुछ आता है वहाँ पर आपको लगेगा कि आ रहे हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज करने का डरने का चैलेंजेस आपको शॉर्टकट मैथड अपना हा, हा, हा, वो नहीं है वहां पर चैलेंजेस आता है तो आपको लगता है कि मेरा क्वालिटीज का प्रेजेंटेशन का एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है तो हम लोग अपने अपॉर्चुनिटीज को प्रेजेंट कर सकते हैं वहीं इट के साथ जुड़ के हमें प्रेजेंट करना है <laughs> तो ये सारी सिंपल जो फिलोसफी है ब्रह्म कुमारी इसका जो हम सभी को बताते हैं और लोग भी इसको अभी समझने लगे हैं धीरे धीरे इसकी तरफ जो है हमारी और वैसे ये हमारी पुरातन संस्कृति है भारत में लोग अध्यात्म के लिए आते हैं हुँ, हुँ, <laughs> तो बिल्कुल सही कहा हम <laughs> देखो जैसे कि पूरी दुनिया अगर आती है भारत में तो दो चीजों के लिए आई है यहाँ की जो कुदरत है वो इतना रिच है चारों मौसम यहाँ पर है सब कुछ यहाँ पर है है ना और फिर अध्यात्मा जो है जिसके बारे में फिलॉसफी में हाँ, कहीं भी पढ़ा नहीं हमारा तो कल्चर और के लिए इतना रिच कल्चर और एक बहुत ही सुंदर बात जिसकी हम लोग गायन भी करते हैं कि भारत की मिट्टी चंदन सी यहाँ हर राम जो कि... है वो तपोभूमि है और यहाँ की हर बाला जो है देवी है और बच्चा बच्चा राम है ये हमारा गायन है और इसके आगे का जो फिलोसफी है एक बहुत ही सुंदर जो है वो कहते हैं कि भाई शेर खिलौना है यहाँ पर और गाय माँ है तो वहाँ पर जो है ना वो सारी चीज़ें इंडियन फिलोसफी में ये बताए गए कि आपके अंदर वो देवत्व की पूरी शक्ति है और जिस चीज़ से आप डर रहे हो वो खिलौना है जिस चीज़ से आप डर रहे हो वो खिलौना है <laughs> <laughs> तो ये जो हमारी इंडियन प्योर फिलासफ़ी है इसी के साथ हम जीए बड़े हुए लेकिन प्रॉब्लम के हुआ बीच में हम भूल गए बिल्कुल <laughs> सही कहा नहीं नहीं बता रहे जो चीज आप भूल गए उसको याद, याद दिलास नहीं जैसे हनुमान को भी अपनी शक्तियां पूरी तरह से भूल गए तो फिर उनको याद कराना पड़ा जैसे उनको फिर से रिमाइंड हो गया तो वो फिर सारी कहानी चेंज हो गया बिल्कुल फिर लंका रावण उनके लिए कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं था सही बात तो जहाँ चाहे वहाँ आप उठ सकते हैं बस हमें अपना जो है हाँ मेमरीज़ को फिर से रिकलेक्ट करना इंडियन फिलॉसफी जो रिच फिलॉसफी है जिसके हम है। हकदार हैं ऐसा नहीं कि आपको मांगना है या पुरस्कार करना है। है। है। नहीं नहीं आप हो ही उसके अंदर इंडियन फिलॉसफी में आप भारत में आ गए भारत में जन्म हो गया वरना आप उस भगवान की सारी शक्तियों का इंडिया की सारी शक्तियों के आप अधिकार हैं मेरा भारत महान <laughs> तो उसको ठीक से समझने की जरूरत जरूरत है बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर आनंद सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके बहुत खुशी हुई हमें और मैं चाहूँगा कि जाते जाते जैसे हम लोग संगीत वगैरह भी सुनते होंगे आप कुछ म्यूज़िक सुनते हैं कि नहीं सुनता <laughs> तो, <हो> <laughs> तो किस टाइप का म्यूज़िक आपको बहुत पसंद है और मैं चाहूँगा कि अगर कोई गीत आपको बहुत ही अच्छा लगता है तो उसकी एक लाइन बताइए <laughs> ये आपने बड़ा टिपिकल प्रश्न खड़ा कर दिया <laughs> गीत गाता हूँ मैं गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं मैंने हंसने का वादा किया था कभी इसीलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं okay. गीत गाता हूँ गुनगुनाता <laughs> <था हुमें। laughs> क्या बात है डॉक्टर आनंद सर बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और इस गीत को हम लोग आखिरी में आपके लिए डेडिकेट करूँगा मैं लेकिन उसके पहले एक छोटा सा मैसेज आपको सारी दुनिया रेडियो के माध्यम से सुन रही हैं तो मैसेज क्या देना चाहेंगे मैं तो मैसेज यही देना चाहता हूं क्योंकि मैं यूथ से जुड़ा हुआ हूं, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो यूथ को फॉलो करने चाहिए जैसे सबसे पहले तो उसको अपने आप को पहचानना चाहिए आ, क्योंकि स्वयं को जानने से काफ़ी समस्याओं का हल हो जाता है और हम मैनेजमेंट के भाषा में बात करें तो उसको अपना शॉट एनालिसिस करना चाहिए उसको जे, अपनी जे, जे. स्ट्रेंथ हैं उसको अपनी वीकनेसेज हैं उसको क्या देश दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन हुँ. सब का उसको एक असेसमेंट करना चाहिए और उस असेसमेंट के आधार पे उसको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आ, आ, एक यूथ को इनोवेशन ज़रूर करना चाहिए क्रिएटिविटी को ज़रूर हथियार बनाना चाहिए क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है और वो उसको कुछ डिफरेंट करना चाहिए कुछ निश करना चाहिए जिससे कि जिससे कि वो दुनिया में लीक से हटके एक उदाहरण पेश कर सके और इस साथ, इस सब के साथ साथ जो आज की बहुत जो इम्पोर्टेंस है जो ज़रूरी बातें हैं उसमें उसको अपना स्किल सेट मतलब उसको एक कंटिन्यूस लर्निंग की हैबिट उसको बनानी चाहिए जिससे कि वो सीखता रहे क्योंकि बेगर सीखे तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है सही बात तो इस तरह की मेहनत और ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं जी डॉक्टर आनंद पोद्दार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया कि किस तरह से हमें अपने आप को डेवलप करना है सीखते जाना है आगे बढ़ते जाना है एक बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया थैंक यू सो मच हमारे साथ इस बातें बाते मुलाकातें कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना अनुभव पोद्दार इंस्टीट्यूशन की स्टोरी सुनाने के लिए और बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप अपने जीवन के अनुभव से आपने इन चीज़ों को शुरू किया है तो निश्चित तौर पे उसमें आपने पूरा जो है अपना बीसो ना का जोर देकर उसको खड़ा किया है तो मैं चाहूँगा कि आप और भी नए नई चीज़ें करते रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें ऐसी शुभ के साथ बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएँ मंगल धन्य दन, धन्यवाद साहब आपने मुझे यहाँ आमिनत किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही जहाँ पर डॉक्टर आनंद उद्धार को, को आपने सुना और उनका इंस्टिट्यूशन हिस्ट्री जो है आपको शायद पसंद आया होगा तो ज़रूर आप भी कुछ ऐसा अच्छा काम करें सोसाइटी के लिए काम करें ताकि हम समाज में समाज को कुछ रिटर्न दे सके बहुत ही अच्छा समाज निर्माण करने में हमारा योगदान हो सके जैसे डॉक्टर आनंद जी कर रहे हैं इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहोराते रहो हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं मैंने हंसने का वादा किया था कभी इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं मैंने हंसने का वादा किया था कभी इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं कितने फूलों से नाज़ मेरे बोल हैं ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं सबको फूलों की माला पहनाता हूं मैं मुस्करता हूं मैं गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूं मैं मैंने हंसने वादा किया था कभी इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं मैन हंसने वादा किया था कभी इसलिए अब सदामाता हूँ मैं इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर रोशनी होगी इतनी किसे की खबर मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं मुस्कराता हूँ मैं गीत गाता हूँ मैं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 सदा राय <नहीं गाँगा>